अर्थ हे सोम रस निचोड़ा गया और अत्यंत विस्तृत तू ऋतजों के द्वारा छलनी में ले जाया जाता है तब अत्यंत आनंददायक तू इंद्र के पीने के लिए पात्रों में जाकर बैठ जाता है शततम सुक्तम अर्थ जिस प्रकार गौ माताएं छोटी आयु में उत्पन्न हुए अपने बछड़े को चाटती हैं उसी प्रकार द्रोह न करने वाले यज्ञकर्ता इंद्र को प्रिय सबके द्वारा चाहने योग्य सोम को प्रणाम करते हैं अर्थ हे देद्यमान सोम तू पवित्र होता हुआ दोनों लोकों को पुष्ट करने वाले धन को हमें भरपूर दे तू दाता के गृह में सब घरों को पुष्ट करता है अर्थ हे सोम मेघ जिस प्रकार वर्षा करता है उसी प्रकार तू मन को उत्तम बनाने वाली बुद्धि को प्रेरित कर तू पृथ्वी एवं दुलोक पर के धनों को पुष्ट करता है अर्थ हे सोम निचोड़े गए तेरी सेवनीय एवं वेग से बहने वाली धारा भेड़ के बालों से बनी हुई छलनी की ओर वीर के घोड़ों की भांति दौड़ती है अर्थ हे ज्ञानी सोम इंद्र वरुण एवं मित्र के पीने के लिए निचोड़ा गया तू हमें ज्ञानी एवं बलवान बनाने के लिए धार बांधकर पवित्र हो अर्थ हे सोम अत्यंत श्रेष्ठ बलवाला अत्यंत मीठा एवं निचोड़ा गया तू इंद्र विष्णु तथा अन्य देवों को पीने के लिए छलनी में धार बांधकर पवित्र हो अर्थ हे पौमान सोम छलनी में स्थित तुज हरे रंग के सोम को यज्ञ में द्रोह न करने वाले अपनी माता की भांति प्रेम करने वाले जल उत्पन्न हुए बछड़े को गायों की भांति चाटते हैं अर्थ हे पवित्र सोम तू अपनी सुंदर किरणों के साथ सब ओर जाता है तथा महान यश को प्राप्त करता है तू दाता के घर में जाकर अपना पराक्रम दिखाते हुए तू संपूर्ण अंधकार का नाश करता है अर्थ हे महान कार्य करने वाले सोम तू द्युलोक एवं पृथ्वी लोक को उत्तम रीति से धारण करता है हे पवमान सोम तू अपने महत्व से कवच को धारण करता है इति सप्तमाष्टके चतुर्थो अध्याय अथ सप्तमाष्टके पंचमो अध्याय 101 शततम सुक्तम अर्थ सामने रखे हुए सोम रूप अन्न के निचोड़े गए आनंदकारी रस को पीने के लिए लंबी जीभ निकाले हुए कुत्ते को हे मित्रों तुम दूर भगाओ अर्थ निचोड़ा गया एवं पराक्रम से युक्त जो सोम अपनी पवित्र धारा से अश्व की भांति बह रहा है अर्थ लोग उस अहिंसाय सोम को यज्ञ में संपूर्ण श्रेष्ठ बुद्धि से पत्थरों से कूटते हैं अर्थ निचोड़े गए अत्यंत मीठा आनंददायक और पवित्र सोम रस इंद्र के लिए बहते हैं हे सोम रसों तुम्हारे आनंद देवों के समीप जाएं अर्थ सोम इंद्र के लिए बह रहा है इस प्रकार देवों ने कहा तब अपने सामर्थ्य से सब पर शासन करने वाला वाचस्पति देव यज्ञ की कामना करता है अर्थ जल में स्तुति को प्रेरित करने वाला धनैश्वर्यों का अधिपति प्रतिदिन इंद्र का मित्र और सहस्त्रों धाराओं वाला सोम छाना जाता है अर्थ सबका पालन पोषण करने वाला धनवान ऐश्वर्यशाली यह सोम रस सबको पवित्र करता हुआ छांता है सभी प्राणियों का पालक यह सोम दोनों द्योलोक एवं पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है अर्थ प्रिय एवं तेजयुक्त गायें इस आनंदकारी सोम रस को ग्रहण करने के लिए शब्द करती हैं पवित्र होने वाले तेजस्वी सोम रस अपना मार्ग बनाते हैं अर्थ हे पवित्र सोम तेरा जो रस पांच जनों में व्याप्त है जिसमें हम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकें और जो अत्यंत ओज युक्त है उस यश से युक्त रस को हमें भरपूर दे अर्थ मित्र की भात हित करने वाले निचोड़े जाते हुए निष्पाप श्रेष्ठ ज्ञान वाले ज्योति प्राप्त करने वाले उत्तम रास्तों को अच्छी प्रकार जानने वाले और तेजस्वी सोम हमारे लिए बहते हैं अर्थ गाय के चमड़े के ऊपर रखकर पत्थरों से कूटकर निचोड़े गए धन को प्राप्त कराने वाले ये सोम हमें अन्न को चारों तरफ से प्रदान करें अर्थ पवित्र हुए ज्ञानी दही से मिश्रित जल में जाने की कामना करने वाले और स्थित ये सोम रस सूर्य की भांति दर्शनीय हैं अर्थ निचोड़े जाते हुए इस अन्न रूप सोम को उस बढ़ई को साधारण मानव न सुन सके हे मानवों भृगुओं ने जिस प्रकार मख को दूर भगाया था उसी प्रकार तुम ऐश्वर्य से रहित कुत्ते को दूर भगाओ अर्थ माता-पिता की बाहों में जिस प्रकार पुत्र छिप जाता है उसी प्रकार सबका भाई रूप यह सोम रस अपने कवच में छिप जाता है और जिस प्रकार कोई व्यभिचारी व्यभिचारिणी स्त्री के पास जाता है या जैसे कोई वर कन्या के पास जाता है उसी प्रकार यह सोम रस पात्र में बैठने के लिए जाता है अर्थ बल को सिद्ध करने वाला वह सोम वीर है जिसने दुलोक इवन पृथ्वी लोक को तथा दुलोक को स्थिर किया था हरे वर्ण का यह सोम रस ज्ञानी की भांति अपने स्थान पर बैठने के लिए छलनी में जाता है अर्थ यह सोम भेण के बालों की छलनी से छाना जाता है गाय के चमड़े के ऊपर रखा हुआ बलशाली सोम शब्द करता हुआ इंद्र के स्थान की ओर जाता है द्वयउत्तर शततम सुक्तम अर्थ कर्ता पृथ्वी का पुत्र सोम यज्ञ की ज्वाला को प्रेरित करते हुए पृथ्वी एवं द्यु इन दोनों लोकों में रहने वाले सभी धनों पर अधिकार करता है अर्थ जब सोम त्रित के यज्ञ में पत्थरों के स्थान पर जाकर बैठता है इसके बाद सात छंदों द्वारा यज्ञ के प्रिय सोम की स्तुति होती है अर्थ हे सोम तू त्रत ऋषि के तीनों सवनों में धारा से बह और उन यज्ञों में ऐश्वर्य को प्रेरित कर श्रेष्ठ यज्ञ करने वाला इस सोम की सारी योजनाओं को अच्छी प्रकार नाप लेता है अर्थ क्योंकि स्थिर यह सोम ऐश्वर्यों को जानता है इसलिए सात छंद रूपी माताएं उत्पन्न हुए ज्ञानी इस सोम को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए प्रेरित करती हैं अर्थ जब इस प्रियणीय और आनंददाई देव सोम रस का पान करते हैं तब इस सोम के व्रत में द्रोह न करने वाले सब देव संगठित होते हैं अर्थ यज्ञ को बढ़ाने वाले जलो ने गर्भस्थानीय जिस सोम को यज्ञ में इस सुंदर ज्ञानी अत्यंत पूजनीय तथा अनेकों द्वारा चाहे जाने योग्य उत्पन्न किया अर्थ जब यज्ञ यज्ञ का विस्तार करने वाले लोग सोम को एक साथ जल में मिलाते हैं तब वह सोम स्वयं ही परस्पर संयुक्त महान और यज्ञ का निर्माण करने वाली द्यावा पृथ्वी की ओर जाता है अर्थ हे सोम तू हिंसा रहित यग्य में यग्य के तेज को अधिक प्रेजित करते हुए ज्यान और प्रदित तेजों से अंधकार के समूह को द्यू लोक से नस्ट कर त्रयुत्तर शततम सुक्तम अर्थ हे स्तोता जिस प्रकार सेवक अपना वेतन लेते हैं उसी प्रकार तू पुना नायक पवित्र होने वाले ज्ञानी स्तुतियों से आनंदित होने वाले सोम के लिए उन्नत दायक वाणी प्रदान करो अर्थ गौ के दूध से मिश्रित होता हुआ सोम रस भेड़ के बालों की बनी छालनी की तरफ जाता है पवित्र होता हुआ हरित रंग का सोम रस तीन स्थानों पर बैठता है अर्थ मधुर सोम रस भेड़ के बालों की बनी छलनी से पात्रों में जाकर गिरता है सात ऋषियों की वाणी सोम रस की स्तुति करती है अर्थ बुद्धियों को उत्तमता की ओर प्रेरित करने वाला सब देवों को प्रिय किसी से भी हिंसित न होने वाला और पवित्र होता हुआ हरे रंग का सोम रस कूटने के पत्थरों पर जाकर बैठता है अर्थ हे सोम पवित्र होता हुआ स्तोताओं से स्तुत होता हुआ मरण धर्म से रहित तू इंद्र के साथ एक ही रथ पर बैठकर दिव्य वलों के अनुकूल होकर चल अर्थ बल्कि कामना करने वाला तेजस्वी देवों के लिए निचोड़ा हुआ सब जगह व्याप्त पवमान सोम घोड़े की भांति चारों तरफ दौड़ता है सप्तमोन वाकः चतुरुत्तर शततम सुक्तम् अर्थ हे मित्रों आओ बैठो पवित्र करने वाले सोम के लिए गान करो कल्याण के लिए यज्ञों से सोम को बच्चे की भांति अलंकृत करो अर्थ बच्चे को जिस प्रकार माताओं से संयुक्त करते हैं उसी प्रकार हे मानवों गृह के साधन इस सोम को अच्छी रीति से तैयार करो देवों के रक्षक आनंदमय एवं शारीरिक तथा मानसिक इन दो प्रकार के बलों को देने वाले सोम को तैयार करो